महाभारत पर्व नवत्यधिक शतमोध्याय कुंती अर्जुन और युधिष्ठिर की बातचीत पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार तथा बलराम और श्रीकृष्ण की पांडवों से भेंट वे वन वाच गुताम भार्गव कर्मशाराम पार्थौ प्रथाम प्राप्य महानुभाव ताम जाग्ञसे परम प्रतीत भिक्षे तथा वेद नाघ्र वह कहते हैं जन्म विजय मनुष्यों में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुमार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले माँ हम लोग भिक्षा लाए हैं कुटी गातुनवे क्षपुत्र प्रोवाच भुंग सर्वे पश्चात कुंती मृत्युवाच उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया भिक्षा लाए हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ तत्पश्चात् द्रौपदी को देखकर कर कुंती ने चिंतित होकर कहा हाय मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई साधर्म भेता पर चिंतसे परम प्रतीत्पा कुे युधिष्ठिर वाक्य मुच चेद कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गई परंतु मनोनुकूल पति की प्राप्ति से द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई और उनसे उन्होंने यह बात कही कुंतीवाच इं तो कन्या द्रुप से राग यथोचितं यथोचित पुत्र मजा पिछ्य भुंक्तिप्रमा कुंती ने कहा बेटा यह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी इसे देखे बिना ही भूल से भिक्षा ही समझकर कर अनुरूप उत्तर दे दिया तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ मया कथम क मुक्त बंद भवे तुरु नाम पांचाल राजस्ताम चोपवरते भ्रमेत कुरुश्रेष्ठ बताओ अब कैसे मेरी बात झूठी न हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे और न नीच योनियों में ही भटकना पड़े वैशं पायनवाच सुक्त मति महनवीरो विचित राजा कुंतिम कुरु प्रवीरो प्रभा वाक्यमिदं प्रभासे पायन जी कहते हैं राजन कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने माता की ये बात सुनकर दो घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया फिर कुंती देवी को भली भांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही राज्यता मित्र साह गृहा अर्जुन तुमने द्रौपदी को जीता है तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी शत्रुओं का सामना करने वाले वीर तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्निदेव के साक्ष में विधि पूर्वक इस राजकन्या का पाणी ग्रहण करो अर्जुन वाच मरेंद्रजम धर्म कृथान धर्मो यम श्रेष्ठ दृष्ट भवान्य प्रथम तथोयम भीमो महाबाहुर चिंत कर ततो तथो नकुल न बस बस तरस्वी कन्या भवतो अर्जुन बोला नरेंद्र आप मुझे अधर्म का भागी ना बनाइए बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए यह धर्म नहीं है ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है पहले आपका विवाह होना चाहिए तत्पश्चात अचिंतकर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा तत्पश्चात नकुल फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं राजन भैया भीमसेन मैं नकुल सहदेव तथा यह राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन हैं एवं गति कर्ण मत्र धर्मम यथस्यम कुरु तद्य पांचाल राज्य से हितमस् सर्वेवशे स्थित आते ऐसी दशा में आप यहाँ अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए हम सब लोग आपके अधीन हैं वै सम्पाय स्ने सु पांचाल पाण्डुनंदना वै संपाहन जी कहते हैं अर्जुन के ये भक्तिभाव तथा स्नेह से भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा दृष्टवा तत्र तश्यतिम सर्वे कृष्णाम यशाविनी संप्रेक्षा महासीना हृदय ताम धारय यशस्विनी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी वहाँ बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सब ने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया द्रौपदी दृष्टि सर्वेशा ममताेन्द्रिय ग्रामुरासी मनोभव ध्रुवत्कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडुपुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मतकर मनमत प्रकट हो गया काम्यम्भिपम पांचाल्या स्वयं बभुवाधिकम्य सर्वभूत मनोहर विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और सवारा था वह सांसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था कार भाव्य कुंती पुत्रो यधिष्ठि दैपायन भच कृष्ण सस्मार मनुर्षभ मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र यधिष्ठि ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया फिर उन्हें दैपायन वेद व्याधि के सारे वचनों का स्मरण हो आया अब्रवीद सहितान भ्रात मिथो भेद भयान नृप सर्वेश द्रौपदी भार् भविष्यति न शुभा द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट न पड़ जाए इस वैसे राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा कल्याण में द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी वह सम्पावाच भ्रातुर्वसन प्रसमेक्ष सर्वे ज्येष्ठ पांडव तन या ती तारना मनोभी सर्वे चेतुरदीन सह सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए विष्णु प्रवीरस्तु कुन् आसन समान सह रौज ताम भार्गव कर्मशाला ये ते पुरुष प्रभीरा इधर विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुमार के घर में जहां वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे मिलने के लिए गए नत्रोपविष्टम पृथु दीर्घ बाहुश कृष्ण सहर अजातत्रुवार उपोपविष्टान ज्वलन प्रकाशा वहां बलराम सहित श्रीकृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजातशत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेरकर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा ततो तथोब्रवीद वाशुदेवभिगम्य कुतम धर्म भृता कृष्णोहम अस्मी पाद युधिष्ठिढ़ वहां जाकर वसुदेवनंदन कृष्ण ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से मैं श्री कृष्ण हूं यो कहकर अजमेर राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों को स्पर्श किया तथा तस्प्योभ्युनंदन प्रवीरा अग्रण्यता के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना नाम बताकर उनके चरण छुए पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए जन्मेजय फिर उन यदवीरों ने अपनी बुआ कुंदी के भी चरणों का स्पर्श किया अजातशत्रुच प्रवीर पपक्षण कुशलम विलोक्य कथम वास्देवत्व गूढ़ा बसंतो विदता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजातशत्रु युधिष्ठिर ने श्री को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा वसुदेवनंदन हम तो यहाँ छिपकर रहते हैं फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया तमब्रवि वासुदेव प्रहस्य गोढ़ोप्य निर्जात एव राज तम पांडवे यान दिख्य कौ न विद्यते मानुषु तब भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया राजन आप कितनी ही छिपी क्यों न हो वह पहचान में आ ही जाती है भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता दिष्ट सर्वे पावका प्रमुखता योय घोरा शत्रुसा दिष्टा पापो धृतराष्ट्र पुत्रो न स कामो भविष्य बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षडयंत्र में सफल न हो सका यह भी सौभाग्य की ही बात है भद्रुहायावर्धना मा वो विधो पार्थिवा कैचिव या वह शिविर यत तो नो ज्ञात पांडवे नाम जयश्री प्राजा शीघ्र बड़ देवे न हमारे अंतकरण में जो कल्याण की भावना निहित है वह आपको प्राप्त हो आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहें अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके इसलिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौट जाएंगे यो कहकर युधिष्ठिर के आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बल जी के साथ शीघ्र वहां से चल दिए श्री महाभारती आदि पर्वणि स्वयंवर पर्वणि राम कृष्ण आगमने नवत्यधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में बलराम और श्रीकृष्ण का आगमन विषयक एक सौ नब्बेवा अध्याय पूरा हुआ